ब्रह्म सूत्र के अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ छठे अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है ये बताया गया कि कर्मांग अवबद्ध उपासना में आदित्यादि की दृष्टि ही कर्मांग भूत उदगितादि में करनी है अनियम नहीं है या पूर्व पक्ष जो विपरीत नियम बता रहा था अंग अंगदृष्टि आदित्यादि में वह भी नहीं अभी तो सिद्धांत है आदिति दृष्टि ही अंगों के संस्कार के लिए उदगृत आदि अंगों में करनी है उससे कर्म समृद्धि उपपन्न होती है अब प्रथम अधिकरण से लेकर के पंचम अधिकरण तक जो ध्यान बताया गया है उपासना बताई गई है कुछ उपासना और कुछ निर्गुण का ध्यान निरिध्यासन उन सब के लिए देश काल और दिशा, दिशा का नियम है कि नहीं एक संशय होता है कर्म के लिए तो यह सब नियम देखा जाता है नहीं पहले तो आएगा आगे वाले अधिकरण में तो ये जो ध्यान करना है उपासना करनी है यह उपासना बैठकर के करनी है या खड़े खड़े करनी है या लेटे लेटे भी करनी है चलते चलते भी करनी है ऐसा एक संशय होता है इस संशय की निवृत्ति के लिए आसीनाधिकरण है आसीनाधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप बताने वाला जो वैयासिक न्यायमाला का श्लोक श्लोकदय हैं, उसका पहले उच्चारण कर लें नास्सन सेयम उपास्तावत विद्यते न सा... देहस्थिति सापेक्ष मनो तो निमो सयानोत्थानगमन विष्पस्या धीसमाधान धी हेतुवात्शिष्यत आसनम् तो ये संशय हैं कि आसनस्य उपास्त आसन उत एन विद्यते ये पूर्वार्ध का प्रथम श्लोक के अन्वय होगा जो संशय को बताता है उपासना में आसन का नियम नहीं है या नियम है निश्चित आसन पर ही उपासना की जाएगी ऐसा तो पूर्व पक्षी कहते हैं उपासना है ध्यान ध्यान है मानसिक क्रिया और मानसिक क्रिया ये मन से होती है उसके लिए शरीर लेटा हो तब भी मानसिक क्रिया चलती रहती है बैठा है तब भी चलता है तब भी मन शांत नहीं बैठता कुछ ना कुछ करता ही रहता है ना ये नहीं कि मन शरीर एक निश्चित स्थिति विशेष में हो तभी अपना व्यापार करेगा अन्यथा वह निर्व्यापार होगा ऐसा नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि मनोव्यापार के लिए देह स्थिति अनपेक्षित है अपेक्षित नहीं है तो देह स्थिति सापेक्षम मनह न इसे लगाना देह स्थिति सापेक्षम मन न मन को अपना व्यापार करने के लिए देह की निश्चित स्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं है देह कैसा भी हो किसी भी अवस्था में हो मन का व्यापार चलता रहता ऐसा व्यापार है ऐसा मनोव्यापार विशेष जो उपास है उस उपास्ति के लिए भी देहस्थिति की अपेक्षा नहीं रहेगी मनोव्यापार विशेष उपास्ति यानी उपासना अर्थात ध्यान मनोव्याप देह स्थिति निरपेक्ष ही होगा और आसन तो शरीर की अवस्था विशेष है इसलिए कहते हैं अतः नियमों नहीं तो इसी कारण से उपास्ती में आसन का कोई नियम नहीं है यह पूर्व रहेगा सिद्धांत है आसनम परिशिष्यते ध्यानांगत्व ध्यानांगत्वेन परिशिष्यता परिशिष्यते ऐसा लगाना कि ध्यान के साधन के रूप में आसन अवशिष्ट रहता का मतलब आसन का नियम है क्यों तो कहते हैं देह की जो अन्य अन्य स्थितियां हैं इन स्थितियों में एक स्थिति होती है लेटे लेटे शरीर लेटा है ध्यान कर रहे हैं एक स्थिति होती है उत्थान यानी खड़ा है एक स्थिति होती है चल रहा है शरीर और एक स्थिति होती है बैठा है उनमें से कहते हैं लेटे लेटे यदि ध्यान करना चाहेंगे तो लेटे हुए व्यक्ति के चित्त में लय नामक दोष जल्दी ही आ सकता है बहुत अधिक संभावना होती है लय नामक दोष के आने की इसलिए और जब लय होगा तंद्रा आएगी बैठे बैठे भी ध्यान करते हैं तो तंद्रा आ जाती है तो लेटे में तो आएगी ही आएगी और लय दोष से ग्रस्त है चित्त जिसका वह शास्त्र जिसमें मन को एकाग्र करने के लिए कहता है वहां मन समाहित नहीं हो सकता लय दोषापन्न मन इसलिए कहते हैं कि सयन, शयन शयन विक्षेपय सयन, उत्थान आगमय यह लिखा है ना आगमने। उसमें से एक एक अलग अलग निकालेंगे तो संयनेन विक्षेप शब्द उपलक्षण है लय का तो विक्षेप से उपलक्षित लय ले को लेना तो संयनेन लय से अनिवारणात तो लेटे लेटे ध्यान करना चाहता है जो उसके चित्त में लय नामक जो दोष है उसके अनुकूल स्थितियां है वो शरीर का लेटे रहना इसलिए लयस्य अनिवारणात् नामक दोष जो ध्यान में प्रतिबंधक हैं वह जरूर आएगा और तो कहा खड़े खड़े तो नींद नहीं आएगी इसलिए खड़े खड़े ध्यान करेंगे खड़े होकर के या चलते चलते तो कहते खड़े ही रहेंगे तो भी मन को फिर शरीर को खड़े रखने के लिए जो व्यापार करना पड़ता है उधर भी एक चित्त की वृत्ति लगाई रखनी पड़ती है कि गिर न जाए कहीं ज़्यादा समय तक खड़े रहने पर उसके लिए एक चित्त वृत्ति उधर लगी रहेगी कि शरीर गिर न जाए खड़े खड़े शरीर धारण रूप व्यापार उस मन को करना पड़े तो फिर शास्त्र जिसका ध्यान करना चाह करने के लिए कहता है उस ध्येय स्वरूप में मन को समाहित रखना कठिन हो जाता है क्योंकि तो मन को उधर लगाना पड़ता है कि शरीर गिर न जाए एक तो कहा फिर चलते चलते वो तो चलते चलते करना चाहेंगे तो वहाँ पर भी रास्ता साफ सुथरा है कि नहीं कहीं कांटे तो नहीं हैं, गड्ढा तो नहीं है कहीं तो रास्ते में बहुत बड़ी शिला आदि तो नहीं पड़ी हुई है जिससे टकरा करके हम गिर जाए इसके लिए मन की एक वृत्ति को बाहर मार्ग निर्धारण में लगाना होता है तो विक्षेप होता है मन का ध्येय वस्तु से अलग किसी व्यापार में ध्यान रूप व्यापार से अलग व्यापार में लगना यह माना जाता है विक्षेप तो उत्थान में भी देहध धारण रूप व्यापार के लिए मन को लगाना पड़ता चलते चलते मार्ग निर्धारण रूप व्यापार में मन को लगाना पड़ता है तो यह मन का व्यापार विक्षेप कहलाता है यह विक्षेप अवश्यमभावी है उसका निराकरण नहीं होता उत्थान और गमन अवस्था में शरीर के इसलिए कहते हैं कि उत्थान-गमन उत्थान-गमन विक्षेप विक्षेपस्य अनिवारणात ऐसे लगाना शयन लयस्य अनिवारणात् तो यही चार अवस्थाएं हैं शरीर की बैठ बैठना लेटना चलना या खड़े रहना इनमें से शयन अवस्था में लय दोष की अत्यंत संभावना है और विक्षेप दोष की संभावना होती है उत्थान तथा गमन अवस्था में शरीर के तो बची जिसमें दोष की संभावना इन दोनों दोषों की संभावना कम होती है ऐसी अवस्था बैठे रहना यह अवस्था शीध है जैसे गीता में कहा कि शीर काय शी, ग्रीवा और शीर इनको समान इसमें रख करके बैठे करके वो जो आसन है वो आसन एक अवशिष्ट रहता है जहां पर लय और विक्षेप जो उपास्ति में प्रतिबंधक दोष हैं उनके आने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं इसलिए ध्यान सिद्धांत है कि बैठे बैठे करें ये सिद्धांत रहेगा कि धी समाधान हेतुत्वात तो मन के समाधान यानी एकाग्रता का हेतु बैठे बैठे ध्यान करना आसन ये मन के समाधान का हेतु होने से एकाग्रता का हेतु होने से आसनम परिशिष्यते, तो बैठे बैठे एक जगह ध्यान करना यही सिद्धांत यहां पर बताया जा रहा है। भाष्य को देखिए कर्मांग संबद्धेशु तुपासनु कर्मतंत्रशनादी चिंता नी सम्यशने वस्तुतंत्र विज्ञान से जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषरहित तो चित्त वाले हैं उन्हें ज्ञान होगा तो ज्ञान क्या बैठ वो बैठे होंगे उस समय होगा या खड़े खड़े होगा या चलते में भी हो सकता है या लेटे लेटे भी हो सकता है ज्ञान के विषय में भी संशय हो सकता है तो कहते हैं ज्ञान तो मनो मानसी क्रिया न होने के कारण वह तो वस्तु और प्रमाण तंत्र है और प्रमातृगत दोष यदि नहीं है प्रमाणगत दोष भी नहीं है तो ज्ञान किसी भी अवस्था में होगा इसलिए ज्ञान के लिए तो नियम नहीं है बैठे बैठे रहेंगे तभी ज्ञान होगा लेटे हुए को ज्ञान नहीं होगा चलते हुए को ज्ञान नहीं होगा ऐसा नियम नहीं है क्योंकि कहते हैं वस्तु तंत्रत्वात विज्ञान से तो विज्ञान यानी ज्ञान प्रमाण वह वस्तु तंत्र होने से सम्यक दर्शन में कोई आसन का विचार नहीं किया जाता कि वो इसलिए यहां विचार उन उपासनाओं के लिए आसन के आसन का निर्धारण किया जा रहा है विचार किया जा रहा है जो ब्रह्म ज्ञानात्मक नहीं है परमात्मक नहीं है मानसिक क्रिया ध्यानात्मक है और ध्यान में भी जो कर्मांग अवबद्ध उपासना हैं, वो तो कर्मात्मक होने से कर्म के लिए तो नियम होता है कोई खड़े खड़े करना होता है तो कोई है। तो उसके लिए भी आसन का नियम नहीं है कर्मांध उपासनाओं के लिए भी इसलिए कहा कर्मांग संबद्धेशवद उपासनेशु कर्म तंत्र आसनादि चिंता न तो उपासना में भी आसन विषयक विचार इस अधिकरण में नहीं हो रहा है और ना भी सम्यक दर्शन है आसनादि विचार आसन का विचार और आदि शब्द से दूसरे अधिकरण में जो दिग्देश काल का विचार किया जा रहा है वह विचार लेना तो फिर किस विषय विचार किस में है ये विचार नियम तो बाकी जो उपासना है उनको कहते हैं कि इतरेशु तु उपासनेशु किम अनियम ठन् आसीन सयानो वा प्रवर्तेत नियम आसीन इति चिंतती इतर जो उपासनाएं हैं ध्यान है, स्वतंत्र उपासनाएं हैतंत्रोपाससना उपासना नहीं है उपास्तना, उपास्तना, ये सब स्वतंत्र उपासनाएं हैं जो बद्ध उपासना भी नहीं है अहम ब्रह्मास्मृत्याक परमात्मक भी नहीं है ऐसे उपासनाओं के विषय में ये संशय होता है कि तिष्ठन आशीन शयानो प्रवर्ते स्वतंत्र सांडिल्या उपासनाए करने के लिए उपासक अनियम से तिस्टन यानी खड़े रह करके भी तो आसीना कभी बैठा है तो बैठे बैठे, बैठे भी तो सया लेटे भी और जा रहा है तो गमन करता हुआ भी प्रवृते तो प्रवृत्त होगा अथवा नियमें न आसी न एवं चिंतिती चिंतिती तो नियम से बैठ करके ही जैसा शास्त्र ने आदित्यादि का मधु दृष्टि से ध्यान बताया है वो ध्यान करेगा ये वो हुआ संशय तो पूर्व पक्ष बताते हैं तत्र इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार संशय में हेतु बता करके फिर अवतरण लिखते हैं कर्म उत्थित अनुष्ठान दर्शनात दर्शना कर्म का अनुष्ठान अनेकों प्रकार से देखा जा रहा है जो उत्थित हैं खड़े खड़े भी पूर्णा होती आदि जब करते हैं तो खड़े खड़े करते हैं कुछ पूजा आदि करते हैं तो बैठ करके करते हैं तो कर्म का अनुष्ठान शरीर की अनेकों प्रकार की स्थिति में देखा जा रहा है तो मानसिक क्रिया भी कर्म के तरह ही एक मानस कर्मात्मक होने से कर्म तो साम्य है ना उसमें प्रयत्न साध तो रूप जो समानता है इसको लेकर के संशय होता है ये जो स्वतंत्र उपासनाएं हैं वे कर्म के तरह अनियम से किसी भी से अवस्था में शरीर के होगी या निश्चित अवस्था विशेष में ही उपासनाएँ उपासक करेगा ऐसा से हुआ अब पूर्व पक्ष जिस अभिप्राय से बताया जा रहा है उसका अभिप्राय लिखते हैं टीकाकार कि कर्मांग नाम आसन, आसन नियम उपासनापेक्षा अनुष्ठान प्रकार उ तदवत अंग अनाश्रित अपि हां अंगानाश्रित ये है तो तद आ, उक्त तदवत अंगानाश्रित तदवत अपि अनाश्रित इति अभी तो ये बताया कि कर्मांग अवबद्ध जो उपासना है <coughs> उनका अनुष्ठान प्रकार बताया भाष्य में वे तो कर्मात्मक होने से उनके लिए कोई नियम नहीं होगा कर्म सभी शरीर की अवस्था में निर्वर्त होने के कारण कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं तो उपासक उद्घात आदि उत्थित अवस्था में भी करेगा बैठ करके भी करेगा उसके लिए नियम नहीं है ये प्रकार बताया न कर्मांग उपासना के अनुष्ठान का तो कर्मा, उपासना नाम आसन नियम अनपेक्षा नाम जिनमें आसन के नियम की अपेक्षा नहीं है ऐसी कर्मांग कर्मांश्रित उपासनाओं के अनुष्ठान का प्रकार उक्त ने भाष्यकार भगवान के द्वारा बताया गया कर्मांग संबद्धेशु तावद उपासनेशु कर्म तंत्र इत्यादि से तो कहते तदव या कर्मा कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं जैसे कर्मात्मक हैं ऐसे <coughs> मानस कर्मात्मक ये आ, स्वतंत्र उपासनाएं है भी हैं सांडिल्य विद्यादि तो तदवत अंग अनाश्रित उपासन यानी सांडिल्य विद्यादिषु अनियम उपासना का अनियम ही रहेगा <coughs> के द्वारा तो भाष्य में है कि तत्र मानसत्वात् उपासनस्य सेयम शरीरस्थिते इति तो तत्र मानसत्वात् उपासनस्य से तो ये उपासना सांडिल्य विद्या आदि भी मानस है का मतलब मानसी क्रियारूप है इसलिए अंगावबद्ध उपासना के तरह उनमें भी क्रियात्मकत्व होने से अनियम रहेगा आसन का खड़े खड़े भी लेटे भी चलते में भी बैठे में भी उपासनाएं की जाएगी ऐसा नियम अनियम ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि शरीर स्थिति हां शरीर स्थिति अनियम यानी शरीर की स्थिति का नियम नहीं बैठे रहना चाहिए ऐसा इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर एवं प्राप्ते ब्रवीति इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताते हैं भगवान वेद व्यास जी सूत्र से तो सूत्र को देखिए आसी न संभवात आसीन संभवात यानी दहर विद्यादि जो उपासनाएं हैं उनका अनुष्ठान आसीन अने बैठे बैठे ही करें आसीन शब्द का अर्थ है बैठा हुआ लेट करके या खड़े रह करके या चलते चलते नहीं आशीन एव सर्व वाक्यम सावधारण भवति, इस नियम से एवं कार्या तो आसीन उपासक उपासना कुरियात तो एक सिद्धांति का प्रतिज्ञा वाक्य होगा आशीन उपासक का विशेषण बनेगा शांडिल्य विद्यादि का अनुष्ठाता उपासक बैठ करके ही उपासनाओं का अनुष्ठान करें बैठ करके ध्यान करें ये नियम है कहा क्यों तो संभवत तो उपासना का अनुष्ठान ठीक ठीक बैठ करके संभव है क्योंकि तो बैठ करके उप ध्यान की अनुकूल अवस्था होती है चित्त एकाग्र हो सकता है चित्त को विक्षिप्त करने वाले व्यापार बैठे बैठे नहीं करने पड़ते खड़े में कहीं गिर न जाए इसके लिए जो एक चित्त की वृत्ति को उधर लगाना पड़ता है चलते चलते मार्ग निर्धारण में मन को लगाना पड़ता है वो भी विक्षेप है ये विक्षेप नहीं होते रिलेटे में लय नामक दोष की संभावना रहती है वो नहीं रहता जो अधिकरण सार में कहा गया था तो बैठे बैठे में ये प्रतिबंधों की संभावना नहीं रहती और जहाँ प्रतिबंध नहीं है वहाँ चित्त एकाग्र जल्दी हो सकता है ध्यान ठीक लग सकता है इसलिए आशीन उपासना संभवात ध्यान संभवात मनस से एकाग्र संभवात ये लगाना कि जो बैठ कर के उपासना करना चाहता है उसका मन जल्दी एकाग्र हो सकता है एकाग्रता के प्रतिबंधक आने की संभावना कम रहती है इसलिए इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं एशा। अच्छा अभी चैत्य प्राप्त ब्रवीति आशीन एवं इति सीन यानी बैठे बैठे ही एवं कारको लाया सर्व वाक्यम सावधारण बहुत इस नियम से तो बैठ करके ही उपासित तो यानी ध्यान करे ध्याता तो संभवात इस हेतु को बताने वाले पद का अवतरण है एक प्रश्न कुतः यानी किस कारण से ऐसा है तो कहते हैं इसलिए कि संभवात यानी उपासनम नाम तो ये जो उपासना का ठीक ठीक अनुष्ठान बैठे हुए के द्वारा संभव है इसलिए कहते हैं कि उपास पहले उपासना का लक्षण करते हैं कि उपासनम नाम समान प्रत्यय प्रवाह करणम उपासना है ध्याकार का विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तैय तो धारावत प्रवाहकरण ये है ध्यान इसी को उपासना कहते हैं कहते हैं इस प्रकार का ध्यान विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तो ध्यान चित्तवृत्तियों का तैलधारावत प्रवाह रूप ध्यान न धावतो वा संभवती वह गमन कर रहा है या दौड़ रहा है तो उसके द्वारा संभव नहीं है या खड़ा है तो उसके द्वारा भी संभव नहीं है क्यों तो कहते कते गना तो तो गति चलना या दौड़ना ये चित्त के विक्षेपक हैं। इसलिए वो ध्यान कैसे कर पाएगा तो कहा खड़े खड़े तो तिष्टोपी देहधारणे व्यापृतम मन न सूक्ष्म वस्तु निरीक्षण क्षम भवती तो जो खड़ा है उसके भी चित्त की एक वृत्ति शरीर खड़े खड़े अधिक समय खड़े रहने से कहीं गिर न जाए उधर की ओर लगी रहती है वो भी एक विक्षेप है तो वह विक्षेप मन में संभव होने से कहते हैं सूक्ष्म वस्तु निरीक्षण क्षम न भवति, जो ध्येय वस्तु हैं परमात्मा उसके अवलोकन में समर्थ नहीं हो पाता स्थूल शरीर को खड़े ही रखना है गिरने नहीं देना है इस व्यापार में लगा हुआ मन सूक्ष्म परमात्मा का निरीक्षण करने में तदाकार होने में अक्षम है तो कहा फिर लेटे लेटे तो सयान अकस्मात एवं निद्रया अभिभूएत लय होगा तो लेटे लेटे ध्यान करना चाहेगा तो अकस्मात नींद आएगी मन लीन हो जाएगा तो ध्यान कैसे होगा लीन मन से तो इसलिए कहते हैं आसीनस्यतु से तू एवं जातीय को भूयान दोष सुपरिहरः इति संभवती उपासनम। और बैठ करके जो ध्यान करना चाहता है उसके द्वारा कहते हैं आशीन से तो एवं जातीय कह भूयान दोषः सुपरिहर वो अच्छी तरह से वो ये किया जा सकता है सुपरिहर न संभवती क्या हाँ सुपरिहर इति संभव तस्य उपासनम तो उस उसके द्वारा तो बैठे वे, बैठे व्यक्ति के द्वारा ध्यान करना संभव है क्योंकि प्रतिबंधक बैठे बैठे कम आते हैं आगे कहते हैं उपासना के, के लिए ध्यान शब्द का भी प्रयोग होने से हाँ अच्छा टीकाकार थोड़ा फल भेद बताते हैं इसे देखिए पूर्व पक्ष के मत में इस अधिकरण के क्या फल होगा सिद्धांत मत में क्या फल होगा ये देखिए अत्र आसना भ्यास, आसना आसनाभ्या सिद्धि अत्र शब्द से लीजिए पूर्व पक्ष को तो अत्र यानी पूर्व पक्ष मते आसनाभ्यासा सिद्धि आसन के अभ्यास की असिद्धि ये फल होगा पूर्व पक्ष के मत में आसन का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है और सिद्धांत मत में फल होगा सिद्धांतु मनो देहयोर भिन्न भी देह, देह चांचल्य मनसो अनावस्थान अनुभव सिद्धत्वात्त मनोव्यापारेषु उपासनेसु देह आसन नियम अपेक्षा इति फलभेदः तो सिद्धांत मतानुसार यद्यपि देह और शरीर भिन्न भिन्न है शरीर अलग है मन अलग है तो मनो देहयोर भिन्न भी ये दोनों अलग होने पर भी कहते हैं देह चांचल्य शरीर यदि चंचल होगा अस्थिर होगा तो कहते हैं मनसो अनवस्थानस्य से अनुभव तो अस्थिर शरीर में मन स्थिर नहीं रह सकता ये सबके अनुभव से निश्चित है तो ये कहते हैं देह चांचल्य मनसो अनवस्थानस्य से अनुभव सिद्धत्वाद मनो व्यापारेशु उपासनेशु देह आसन नियमापेक्षा इसलिए मन का व्यापार रूप जो उपासना है उसकी ठीक ठीक सिद्धि के लिए देह स्थैर्थम देह स्थिर होगा तो मन भी उपासना में लगेगा स्थिर होगा ऐसा नियम होने से अनुभव से सिद्ध होने से क्या होगा कि देह स्थर्यम आसन नियम अपेक्षा तो आसन की अपेक्षा रहेगी ये सिद्धांत मत में फल होगा ध्यान करना है तो आसन का अभ्यास करना होगा तो तिष्टत उत्थितस्य आगे क्या है हाँ तिष्टतः तिश्ट, शब्द का अर्थ कर दिया उत्थित भाष्य में है ना कि तिष्टोपी देहधारणे व्याप्रीतम मनः तो उसमें तिष्टत शब्द का अर्थ करते हैं कि तिष्टत शब्द का अर्थ है उत्थितस्य उत्थित यानी जो खड़ा खड़ा है उसमें उसके मन में भी विक्षेप रहता है कि शरीर कहीं गिर न जाए इसके लिए मन की एक वृत्ति उधर लगी रहती है तो वह ध्येय स्वरूप में अपना मन एकाग्र नहीं कर पाता ध्यानाच इस सूत्र का अवतरण लिखते हैं टीकाकार किंच ध्याआ ध्याति शब्दारहवात बकादीवत इत्या ध्यानाची कहते हैं ध्यान करने वाले को बैठी शरीर को बैठ करके रखना ही उचित है ध्यातार आशीना एवस ध्यान करने वाले ध्यान के समय बैठ करके ही ध्यान करें। क्यों तो कहते ध्या शब्दारहता तो ध्यान करता इसो शब्द प्रयोग की अर्हता बैठे हुए व्यक्ति में है वो खड़े में या लेटे वाले में या चलते वाले में या दौड़ने वाले में नहीं कैसे तो कहते बकादी बकादीवत बकादी के तरह तो वो ख, उसका बैठना वही होता है, है? हाँ, हाँ वो तो कभी उसकी बैठी हुई अवस्था देखे हैं आप वो बैठा हो ऐसे जैसे गाय भैंस बैठती हैं, बाकी पक्षी बैठते हैं मुर्गी बैठती है ऐसे बकूले को बैठा हुआ देखा उसका वही बै, बैठे बैठे नींद वो ऐसे ही वो नींद लेता उसकी वो बैठी हुई अवस्था मानी जाती है आंखें भी कभी कभी उसकी बंद वैसी ही होती हैं। अलग से उसका बैठना तो नहीं होता है हा? हाँ हाँ हा? मछली को कैसे पकड़ेगा फिर <laughs> <laughs> तो ध्यान शब्द का प्रयोग बैठे हुए व्यक्ति में किया जाता है ये कहते हैं कि ध्यानाच आदि से तो ध्याना तो उपासना और ध्यान ये दोनों पर्यायवाचक होने से भी उपासना करने वाले को बैठ करके ही उपासना करनी चाहिए आसिन एव उपासित प्रतिज्ञा वही रहेगी संभवत के साथ एक दूसरा हेतु बताया जा रहा है ध्यानात यानी उपासन से ध्यानात् उपासना जो है ध्यान रूप है ध्यान का पर्याय है इसलिए और जो ख, बैठा है उसके लिए तो ध्या शब्द का प्रयोग शास्त्र में तथा लोक में होता हुआ देखा जाता है ये आगे कहते हैं तो भाष्य को देखिए कि अभी ध्यायत्यर्थ एष यद समान प्रत्यय प्रवाहकरणम तो समान प्रत्यय प्रवाहकरण का अर्थ है उपासना ये उपासना तो ध्यायत्यर्थ है का मतलब धे चिंतायाम धातु का अर्थ है ध्यान क्रिया अर्थे कार्थे ध्यान है और अंग प्रति प्रतिष्ठित द्रिश्टी, एक विषय अक्षिप्त चित्तेसु दृश्य से ध्याति बको ध्यायति प्रोशित बंधु इति और कहते जो ध्याती शब्द का प्रयोग है वह उन लोगों के लिए होता हुआ देखा जाता है जो प्रशिथिल अंग चेष्ट हैं। का मतलब उसे बाकी कोई चेष्टा स्थूल शरीर के अंगों से नहीं करनी पड़ रही है अलग से उसे कहा जाता है प्रशिथिल अंग चेष्ट शिथिल पड़ गई है अंगों की चेष्टाएं जिसके वो है शिथिल होगी का मतलब उस समय व्यापार नहीं करना पड़ रहा चलता है तो पैर का व्यापार होता है खड़ा है तो भी वो खड़े रखने रहना भी एक व्यापार है वो हो रहा है शरीर को गिरने से बचाना ये सब नहीं है व्यापार जिस समय उस अवस्था को कहा जाता है प्रशिथिल अंगचेष ये नहीं कि वृद्धावस्था में अपने आप अंग शिथिल पड़ गए वो वाली प्रशिथिल अवस्था नहीं लेना काम करने का सब ये होने पर भी जब ध्यान करने के लिए बैठे तो उस समय कोई अलग से ये करना वो करना ऐसा बा, बाकी न रहे हाँ तो चित्त में विक्षेप कम होगा उसके लिए प्रतिथिल अंग चेष्टेश और प्रतिष्ठित दृष्टिशु और जिसकी एकाग्र दृष्टि प्रतिष्ठित दृष्टि है का मतलब जो एकाग्र दृष्टि और एक विषयाक्षिप्त चित्तेषु और एक जो ध्येय स्वरूप है उसी में चित्त समाहित है आक्षिप्त हैं उसी के चिंतन में लगा हुआ है जिसका चित्त ऐसे व्यक्तियों में उपचर्य मानो दृश्यते ध्यायती यानी ध्यायती शब्द का प्रयोग वहाँ पर होता हुआ देखा जाता है उदाहरण के लिए कहते हैं ध्यान बको तो जिस समय नदी किनारे पर अपने ध्यय मछली का वो चिंतन करता है पकड़ने के लिए तो उस समय उसे बाकी किसी पंख को हिलाना गर्दन इधर उधर करना आदि जो अवयव शरीर के अवयवों की चेष्टाएं हैं वो प्रशिथिल होती एक अर्थ है वो सब उसकी उस समय बंद रहती है वो करने की जरूरत नहीं होती है ऐसा ये सब नहीं करता है जिस समय और दृष्टि भी यानी एकाग्र रहता है उस समय केवल उस लक्ष्य पर ध्यान है उसका एक विषय क्षिप्त चित्त हैं उस समय ध्याती बकह यह प्रयोग करते हैं उड़ रहा है या चल रहा है या गर्दन से इधर उधर देख रहा है आंखों से गर्दन हिला रहा है उस समय नहीं कहा जाता बिल्कुल एक बाकी अंगों का व्यापार छूट गया और एक अपने लक्ष्य पर ही दृष्टि है उस समय ध्यायी बकह ये शब्द प्रयोग होता है ऐसे ध्यायती प्रोषित बंधु तो जिसके बंधु शब्द से उपलक्षित प्रियजन प्रवा, प्रवास पर गए हैं लंबे समय के लिए और फिर आने की जैसे तिथि पास में आती है तो उसी के ध्यान में लगा रहता है आने व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा में लगा रहता है तो एक बाकी सब छोड़ के मन से मन उधर ही लगा रहता है तो उसके लिए भी ध्याती प्रोषित बंधु यह शब्द प्रयोग होता है शब्द का प्रयोग। इससे ये निकलता है कि च आसीवती तो जो बैठा हुआ है उसे बाकी प्रयास नहीं करना पड़ता आयास का अर्थ है प्रयास अनायास का अर्थ है प्रयास रहित हो जाता उस समय बाहरी प्रयास सब समाप्त तो हुए यदि तो मन को ध्येय वस्तु में मात्र लगाने में शक्ति का उपयोग होता है उस दृष्टि से कहते हैं कि आसीनश अनायासो भवती अपि आसीन कर्म उपासनम इसलिए भी बैठे हुए व्यक्ति का कर्म माना जाता है उपासना को क्योंकि उपासना का पर्यावाचक शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों में देखा जा रहा है और आगे कहते हैं अचल इत्यादि सूत्र से इसका अवतरण देखिए टीका में अत्रोतम दृष्टान्तम आह अचलच इति तो अत्रि बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ही उपासना संभव है इसी अर्थ की सिद्धि के लिए जैसे लोक में ध्याती शब्द का प्रयोग एक उदाहरण बताया, ऐसे वैदिक उदाहरण इसी अर्थ में वेद में भी ध्यान शब्द का प्रयोग हुआ है ध्याती शब्द का प्रयोग अनायास पदार्थ के लिए होता है इसे दिखाने के लिए कहते हैं अचलत्व चापेक्षो अचलत्वन चापेक्षो। चापे तो छांद उपनिषद के सातवें अध्याय में ध्यान का भूयस्तव तो बताते समय ध्यायती व पृथ्वी ध्यायतीयंती व पर्वता इत्यादि में ध्याती शब्द का प्रयोग पृथ्वी पर्वत आदि के लिए हुआ वो किस ध्यायती शब्द का मुख्यार्थ जो है ध्यान करता उस ध्यान करता में रहने वाला गुण जो पृथ्वी पर्वत आदि है उनमें देख करके ध्याती शब्द का गौण प्रयोग वहां है ध्यान करता करते हुए से दिख रहे हैं का हैं ध्यान करता में जो गुण होता है उस गुण से वे युक्त हैं करता में क्या गुण होता है अचलत्व अनायासत्व ध्यान को छोड़ करके बाकी व्यापार रहित उस समय वो होता है तो बाकी व्यापार राहित्य ये अनायासत्व तो है ये अचलत्व तो है तो पृथ्वी में भी वो ध्यानकर्ता का जो अचलत्व तो है अनायासत्व तो है पर्वत में भी वो अनायासत्व तो है वह देख करके वेद में ध्यायती व पृथ्वी ध्यायन्ति व पर्वता इत्यादि पद प्रयोग हुआ है वो गौण है इस अभिप्राय से कहते हैं कि अचलत्व अपेक्षा पृथ्वी शब्द प्रयोग ऐसे ऊपर से जोर देना भाष्कर भगवान इसी प्रकार का इस सूत्र का अर्थ बताते हैं अभी चयती व पृथ्वी इत्यत्र इतना पृथ्वीदीसु अचलत्व एवं अपेक्ष ध्यायवाद ब ध्यावाद का अर्थ ध्याति शब्द का प्रयोग तच्च लिंगम उपासन आसीन कर्मत्व ये जो छांद उपनिषद के छाट सातवें अध्याय में पृथ्वी आदि के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग हुआ वह लिंग यानि ज्ञापक हैं किसमें उपासन से आसीन कर्मत्व बैठे हुए व्यक्ति का ही उपासना कर्म है इस अर्थ के ज्ञापन में वह भी एक ज्ञाप लिंग है और गीता वाक्य भी बताया जा रहा है स्मरती च इस सूत्र का उत्तरण है टीका में बाह्य से शारीर च आसन से स्मरणा नियम इत्याह तो गीता में ध्यान करने वाले के लिए ध्यान के अंगत्वेन रूपेण साधनत्वेन रूपेण बाह्य आसन तथा शारीर आसन का नियम बताया है छठे अध्याय में बाह्य आसन है कि वो बहुत ऊंचा भी ना हो बहुत नीचा भी ना हो स्थिर और वहां पर फिर वो चैला जिनकुशोत्तरम ये जो बताया गया वो बाह्य आसन है उसका भी नियम बताया है और एक शारीर आसन है तत्रोप तत्रोपवेशंजान इत्यादि कि वहां पर बैठ करके शरीर को फिर ग्रीवा शीर और अन्य भाग एकदम सीधा रख करके फिर ध्यान करें यह सब शारीर आसन है बाह्य आसन का नियम और शारीर आसन का जो नियम गीता में बताया गया है वह स्मृति वचन भी इस अर्थ का ज्ञापक है कि उपासना जो ध्यान रूपा है वो बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा होती है स्मरंती तो भाष्यकर भगवान इसका ये अर्थ बता रहे हैं। कि स्मरंती अपनी शिष्ट है व्यास जी ही वे गीता में यहां ब्रह्म सूत्र में कह रहे हैं आशीन संभवात गीता में भी वही कह रहे हैं कि उपासन अंगत्वेन आसन शिष्टा स्मरती शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आत्मन इनादि वाक्य से बाह्य आसन तथा शारीर आसन का नियम ध्यान के अंग के रूप में बताया जाता है अतएव पद्मकादीनाम आसन विशेषाणाम उपदेशो योग शास्त्रे इसी को ध्यान में रख करके अष्टांग योग में पद्मासनादि का उपदेश पतंजलि जी करते हैं ध्यानांगत्वेन रूपेण इस प्रकार ये जो पंचम अधिकरण है ष्ट अधिकरण ये पूरा हो जाता है अब सावा अधिकरण है सातवा आठवा ये दो अधिकरण है साधन संबंधित ही उसके बाद ब्रह्म ज्ञान के फल का विचार आएगा फलाध्याय ये साधन संबंधी विचार नौ पादों में नौ अधिकरण में है ओम पूर्ण मदह